गीता तत्व 242 दक्षिणेश्वर में आए पागल से दिखने वाले पुरुष का उदाहरण दक्षिणेश्वर में एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति कुत्तों के साथ भिखारियों द्वारा छोड़ी गई पत्तले चाट रहा था श्री रामकृष्ण ने उसे देखते ही समझ लिया कि वह पागल नहीं पहुंचा हुआ महात्मा है उन्होंने अपने भांजे और सेवक हृदय राम से कहा देख रहे हिजु जा उस व्यक्ति के पास और ज्ञान का उपाय पूछ हृदयराम को यह निर्देश अच्छा नहीं लगा बोला क्या मामा तुम नाहक ही मुझे उस पागल के पास जाने को कह रहे हो श्री कृष्ण बोले नहीं रे वह पागल नहीं महात्मा है हृदय राम गया और जाकर नमस्कार करके उसने ज्ञान का उपाय पूछा पागल कुछ बोला नहीं हृदय जब दूसरी बार और तीसरी बार पूछा तो वह पागल उठकर बिना कुछ बोले जाने लगा जब हृदय भी पीछे पीछे जाकर उपाय पूछने लगा तो पागल ने पत्थर उठाकर हृदय की ओर फेंकना शुरू किया पर जब हृदय इससे भी विरत नहीं हुआ और पागल के पीछे पड़ा ही रहा तो अंत में उसने भागते भागते नाली की तरफ संकेत करते हुए हृदय से कहा जब इस नाली और गंगा के जल में कोई भेद नहीं देखोगे तब ज्ञान होगा नाली में बह रहा था गंदा जल पागल कहता है कि नाली का गंदा पानी और गंगा का पावन जल दोनों में जिस अवस्था में कोई भेद नहीं रह जाता वही ज्ञान की अवस्था है ऐसी ही अवस्था वाले ज्ञानी को प्रस्तुत श्लोक में पंडिताह समदर्शिना कहा है 243 समदर्शी और सम वर्तन शील का अंतर प्रश्न उठता है कि ज्ञानी फिर व्यवहार किस प्रकार करता होगा वह ब्राह्मण और कुत्ते में कोई भेद न देखने के कारण क्या आंगन में आए हुए कुत्ते को भी आसन प्रदान करेगा जैसे वह समागत ब्राह्मण के लिए करता है यदि कहो हाँ तब तो ऐसे ज्ञानी और पागल में भेद कहाँ ऐसा व्यक्ति श्रद्धार और पूजनीय न होकर पागल खाने में रखने योग्य होगा और यदि कहो नहीं तो फिर विवेच श्लोक में उसके समदर्शी होने की जो बात कही गई है वह कट जाती है इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी को समदर्शी कहा गया है समवर्तनशील नहीं ज्ञानी सबके प्रति समदर्शी होता है समान व्यवहार करने वाला नहीं समदर्शी का मतलब सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाला ज्ञानी का यह दृष्टिकोण रहता है कि जो बात उसे कष्ट पहुंचाती है वह सभी को कष्ट पहुंचाएगी। इसीलिए वह सचेस्ट रहता है कि उसके द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी का अहित या अनिष्ट न हो पर व्यवहार में भेद तो उसे भी बनाकर रखना ही होगा